ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो वर्णों को में से द्वितीय वर्ण के सिद्धांत भाष्य की चर्चा अंतिम अंतिम में हो रही है तत्व समन्वयात सूत्र का सिद्धांत अनुसार अर्थ बता करके भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही ब्रह्म ज्ञान कांडात्मक शास्त्र प्रमाणक है क्योंकि ज्ञान कांड का समन्वय स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में ही होता है और इसीलिए स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म उपनिषदों का तात्पर्य विषय होने से ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से पूर्व मीमांसा की अपेक्षा पृथक उत्तर मीमांसा का निर्माण भी व्याज्य के द्वारा सार्थक होता है क्योंकि कर्मकांड की अपेक्षा अलग विषय ज्ञान कांड का प्राप्त होता है जब ज्ञान कांड का तात्पर्य कार्य अनावित स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म में मानते हैं तो वही विषय होगा कर्म कांड के विषय से विलक्षण और प्रयोजन भी उसका लोकांतपाती अभ्युदय है तो इसका अलौकिक मोक्ष है ज्ञान कांड का अधिकारी भी तथा संबंध भी अलग अलग होने से अनुबंध चतुष्टय, अलग अलग होने से पृथक शास्त्र आरंभ सार्थक हो जाता है और यदि कार्य परक ही कर्मकांड के तरह ज्ञान कांड भी होगा तो फिर पृथक शास्त्र आरंभ अयुक्त माना जाएगा अनुपन्न माना जाएगा और यदि ये, ये कहेंगे कि कर्मकांड के तरह ज्ञानकांड का तात्पर्य भी कार्य में है लेकिन दोनों का कार्य रूप जो विषय है इनमें अवांतर भेद है कायिक वाचिक कार्य तो कर्मकांड का विषय है और मानस कार्य ब्रह्म की अहंग्रह उपासना रूप ज्ञानकांड का विषय है इस प्रकार अमांतर विषय भेद होने से आरम्भीय होगा शास्त्र इस प्रकार यदि कहते हैं तो कहते हैं अपि एवं आरभेत अथात परिशिष्ट धर्मजिज्ञासा ऐसा आरंभ करते न कि अथा तो इस रूप से और लेकिन ऐसा आरंभ न करके आरंभ तो अथा ब्रह्मजिज्ञासा इस रूप में किया है ये ज्ञापन करता है कि ज्ञान कांड का विषय कार्य नहीं है मानस कार्य रूप उपासना भी नहीं है अपितु कार्य अन्वित सिद्ध वस्तु ब्रह्म है ज्ञान कांड का विषय ये सब चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं अब जो अर्थ निश्चित हुआ उस अर्थ को पूर्वाचार्यों के वचनों से प्रमाणित किया जा रहा है भाष्य में जो आगे वाक्य आ रहे हैं वे हैं पूर्वाचार्यों के वचन अपिचाहु इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका को देखिए ब्रह्म न कार्यशेष तदबोधा प्राग एवं सर्व्यवहार इत्यत्र। ब्रह्म विद्या उदाहरती अपिचे निन्यानबे पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में टीका में है तो सिद्धांतियों ने यही बताया ब्रह्म को कार्यांग नहीं माना जा सकता क्यों तो कहते इसलिए कि ज्ञान कांड से ब्रह्मबोध होने से पहले तक ही विधि निषेधादि रूप व्यवहार होता है से ही ज्ञान कांड से ब्रह्म का अवबोध होता है तो फिर विधि निषेधादि रूप सारे व्यवहार का बाध हो जाता है उच्छेद हो जाता है ये जो सिद्धांत बताया गया इस अर्थ को संपुष्ट करने वाले पूर्वाचार्यों के पूर्व ब्रह्मज्ञानियों के वचनों को बताया जाता है गए शब्दे धातु से गाथा शब्द बना उसका अर्थ है वचन कथन वाक्य तो हा तो ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरती गए शब्द धातु से गाथा शब्द बना तो ब्रह्म के पूर्व ब्रह्म ज्ञानियों के अनेक पूर्वाचार्यों के वचनों को बताते हैं भगवान भाष्यकार अपि चाहु इत्यादि से तो भाष्य में है गौण मिथ्यात्मनो सत्वे पुत्र देहादिबाधना सद्रह्मात्माह मित बोधे कार्य कथम भवि ये एक पूर्वाचार्य का वचन है इस वचन से भी पूर्वाचार्य ने यही बताया कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद व्यवहार का निमित्त भूत जो गौण आत्माभिमान तथा तो मिथ्यात्माभिमान है वह बाधित हो जाता निवृत्त हो जाता नहीं रहता और मुख्य आत्मा तो है अद्वैत तो। और उस मुख्य आत्मा का अनुभव होते ही गौण आत्माभिमान तथा मिथ्यात्माभिमान के निवृत्त होने से फिर व्यवहार नहीं होता है कार्यम कथम भवेत कथम शब्दाक्षेपार्थ में है का अर्थ निकलेगा किसी भी प्रकार से कार्य नहीं हो सकता कार्य का अर्थ विधि निषेधात्मक व्यवहार हो नहीं सकता इसी को टीकाकार इस श्लोक का अर्थ करते हुए बता रहे हैं पहले सदब्रह्मात्मा ब्रह्मात्म, सद सदब्रहात्मा अहम इतम बोधे सती ये सती सप्तमी बोधे इसका अर्थ करते हैं तो सदब्रह्मात्मा अहम इसमें सत शब्द का अर्थ करते हैं अबितम सत यानी अबाधितम और ब्रह्म का अर्थ करते पूर्णम तो सदब्रह्म का अर्थ निकला अबाधित तो पूर्ण वस्तु वो कौन है तो आत्मा और आत्मा पद की व्युत्पत्ति करते हैं विषयान आदत्ते आत्मा आंगउपसर्वपूर्वक डुदाय दाने धातु से मनिन प्रत्यय होने पर आत्मा शब्द यदि बनेगा तो अर्थ आ, ये विषयान आदत्ते आत्मा ऐसी उत्पत्ति होती है आत्मा शब्द की तो विषयों का आदान करता है आदान का अर्थ होता है ग्रहण और ग्रहण का अर्थ होता है ज्ञान प्रकाश तो विषयान आदत् का अर्थ निकलेगा विषयों का अवभाषक विषयों का अवभाषक होता है साक्षी विषय है क्षेत्र जो गीता के तेरहवे अध्याय में बताया गया क्षेत्र है उसे विषय कहते हैं दृश्य और उस क्षेत्र मात्र के प्रकाशक को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ विषय कहाँ से कहां तक है अनात्मा मात्र महाभूतान्यहंकारो बुद्धि व्यक्त में से लेकर के चेतना धृति क्षेत्रम समासेन सविकार उदारित यहां बताया गया जो क्षेत्र है और ये विषय है यहां पर विषयान आदत्ते तो विषय शब्द से क्षेत्र मात्र लिया गया अव्यक्त पर्यंत और उसका आदान है उसका आदान है उसका प्रकाश तो विषयान आदत्ते का अर्थ निकलेगा सर्वावभाषक सर्वसाक्षी आत्मा शब्द का अर्थ निकलेगा सर्वसाक्षी ब्रह्म शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्ण सत्शब्द का अर्थ है अबाधित तो अबाधित पूर्ण सर्वसाक्षी मैं हूं ये सदब्रह्मात्म सद्ब्रह्मात्मा अहम् इतव बोध इसका अर्थ निकलेगा कि अबाधित पूर्ण सर्व साक्षी मैं हूं ऐसा अनुभव बोध है साक्षात्कार और इस प्रकार का बोध होने पर क्या होता है कि फिर पुत्रादि में गौण अभिमान और अपने उपाधिभूत शरीरादि में मिथ्या आत्माभिमान नहीं रहेगा यह तो मुख्य आत्मा अभिमान हो गया ना मुख्य आत्मा बोध हुआ अबाधित पूर्ण साक्षी यह है आत्मा शब्द का मुख्यार्थ और उस आत्मा शब्द के मुख्यार्थ का बोध होने पर जो गौण ज्ञान है पुत्रादि में अहम अभिमान और मिथ्यात्मा अभिमान मिथ्या, मिथ्या आत्मज्ञान है अपने शरीरादि में मैं मनुष्य हूं इत्यादि रूप अभिमान ये बाधित हो जाता है गौण मिथ्या आत्मा अभिमान बाधित होगा ये आगे कह रहे हैं कि टीका में सद यानि अबाधित ब्रह्म यानि पूर्ण आत्मा यानि विषयान आदत्ते आत्मा ऐसी इत्पत्ति करके उसका अर्थ निकलेगा पूर्ण सर्वसाक्षी मैं हूँ इतव बोधे जाते सती ऐसा बोध होने पर अनुभव होने पर पुत्र देहादिबाधनात् इसका अर्थ करते हैं जो हो पूर्वार्ध में अंतिम पद है ना सदब्रह्मात्म ब्रह्मात्मा अहम इत्योम बोधे से पूर्व में पूर्वार्ध का अंतिम पद पुत्र देहादि बाधनाथ इसका अर्थ करते हैं ये है अबाधित पूर्ण सर्वसाक्षी मैं हूं इस अनुभव का फल इस अनुभव का फल है पुत्र देहादेहे पुत्र देहादि बाधनाथ इसका अर्थ करते हैं पुत्र देहादेहे सत्ता बाधनाथ तो जैसे मुख्य आत्मज्ञान होने से पहले पुत्रादि सत्य होते हैं उनमें सत्यत्व का बाध तो ये कहा पुत्रादि में सत्यत्व का बाध हो जाता है तो बोधे जाते सती पुत्र देहादे सत्ता बाधनाथ पुत्र आदि बाधनात् दोनों के साथ अन्वय करना पुत्रादि बाधनाथ और देहादि बाधनाथ ऐसे दो निकालना पुत्रादि है मिथ्या गौण आत्मा उनकी भी सत्ता का बाद हो गया और देहादि से लेना अपनी उपाधि बूत देहादी देह और आदि शब्द से इंद्रिया मन बुद्धि इनका भी बाध होने से तो सत्ता बाधना इनका बाध है इनकी सत्ता का बाध सत्यत्व का बाद। और सत्यत्व का बाद होने से क्या हुआ तो कहते गौण मिथ्यात्मनो असत्वे जो इस श्लोक के प्रारंभ में है दो पद मिथ्यात्मनो असत्वे इसका अर्थ करते हैं पहले सत्ता बाधनाथ का अर्थ कर दिया माया मातृत्व निश्चयात् टीका में तो पुत्री देहादी बाधनाथ का अर्थ हुआ पुत्र देहादी में माया मातृत्व का निश्चय होने से पुत्र दिहादि माया मात्र है यानी कल्पित है ये निश्चय कैसे हुआ तो सद् ब्रह्मात्म बोध से और माया मातृत्व के निश्चय का फल बता रहे हैं पुत्र दारादि भी ही अहम इति स्वीय दुख सुख भावत्व गुण योगात गौण आत्मान नरो अहम कर्ता मूढ़ मिथ्यात्मा व्यवहार हेतु असत्व गौण मिथ्यात्मनो असत्व इसका अर्थ कर रहे हैं गौण मिथ्यात्मनो में आत्मन का अन्वय आत्मनो असत्व का अन्वय दोनों के साथ है गौण आत्मनो असत्व मिथ्यात्मनो असत्व और आत्मन शब्द से लेना आत्मा तो गौण आत्मा के सती तो गौ और मिथ्यात्मा चे सति ऐसा लगाना तो पुत्र दारादी इति स्वीय दुख सुख भावत्व गुण योगात गौण आत्माभिमान तो पुत्र दारादि के साथ जो अहम ऐसा गौण आत्माभिमान था गुण निमित्तक था वो गुण कौन सा तो स्वीय दुख सुख भावत्व गुण योगात अपने यानी उनके सुख आदि अपने मानना अपने सुख दुखादि को उनके मानना यह गुण है स्वीय सुख दुखादि सुख दुख सुख दुख भावत्व रूप गुण को लेकर के धर्म को लेकर के जो गौण आत्माभिमान हो रहा था पुत्र दारादि के साथ उस आत्मा आत्माभिमान का क्या हुआ तो असत्वे सती ये गौण आत्मा कान्वय करना असत्वे इसके साथ तो गौण आत्मा का अभाव हो जाएगा क्यों आ, आ, आ, आ, आ, और नरो अहम कर्ता मूढ़ मिथ्यात्मा चे सति तो मैं मनुष्य हूं मैं मूढ़ हूं इत्यादि जो मिथ्यात्माभिमान है इसका भी असत्व सती यानी अभाव होने पर और ये दोनों कैसे हैं गौणात्माभिमान तथा तो मिथ्यात्मा मिथ्यात्माभिमान यही है सर्वव्यवहार हेतु तो, दोनों का विशेषण है गौण आत्माभिमान को लेकर के मिथ्यात्माभिमान को लेकर के ही सारे विधि निषेधादि रूप व्यवहार होते हैं इसलिए गौण आत्माभिमान को तथा मिथ्यात्माभिमान को कहा जाता है सर्व व्यवहार हेतु सर्व व्यवहार हेतु जो गौण सर्व व्यवहार हेतु जो मिथ्यात्माभिमान और इन दोनों का असत्व अभाव हो गया माया मातृत्व निश्चय होने से अभाव में हेतु इनके विषय भूत गौण आत्मा तथा मिथ्यात्मा रूप पुत्रादि तथा अपने देहादि का बाद पुत्र देहादि का बाद होने से माया मातृत्व निश्चय होने से इनमें सत्यत्व का अभाव हो गया ब्रह्म ज्ञान से पहले तो सत्य प्रतीत होते थे वैसे अब सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है तो मिथ्यात्माभिमान से सर्वव्यार हेतु तो, असत्य कार्य कथम भवेत जो अब है उसी श्लोक में अंतिम तीन पद है ना, बोधे के बाद में कार्यम कथम भवेत तो जब मिथ्यात्माभिमान तथा गौण आत्माभिमान आत्मा नहीं रहा तो फिर विधि निषेधात्मक व्यवहार भी नहीं होगा तो कार्यम का अर्थ करते हैं विधि निषेधात्म निषेधादि व्यवहार श्लोकस्थ कार्य पद का अर्थ कर दिया निश, विधि निषेधात्मक व्यवहार कथम भवेत <coughs> कैसे हो पाएगा अर्थात नहीं होगा कथम शब्द आक्षेपार्थम है इसलिए लिखते हैं कि हेत्वाभाव कथनचित भवेत इत्य विधि निषेधात्मक व्यवहार का हेतु है गौण आत्माभिमान मिथ्यात्माभिमान और वो रहा नहीं वो नहीं रहेगा तो फिर हेतु नहीं रहा तो हेतु का अभाव हुआ हेतु का अभाव होने से विधि निषेधात्मक व्यवहार रूप कार्य भी किसी प्रकार से नहीं हो सकता कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे होगा इत्यर्थ यानी प्रथम जो श्लोक है भाष्य में पूर्वाचार्य का उसका यह अर्थ निकला अब द्वितीय जो श्लोक है अन्वेष्टव्यात्म विज्ञात प्राक प्रमात आत्मन इत्यादि इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार ननु अहम इत्यादि से तो ननु अहम ब्रह्मेती बोधो बाधितः अहम् अर्थस्य इति प्रमात्रित्वस्य अज्ञान प्रमा कृतत्वात् न बाध इति आह अन्वेषव्येति तो ननु एने शंका है क्या शंका है कि अहम ब्रह्म बोधो बाधितः मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जो ज्ञान है ये यथार्थ है कि अयथार्थ है मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान यथार्थ है कि अयथार्थ है यथार्थ ज्ञान है और यथार्थ ज्ञान का बाद होता है क्या पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अहम ब्रह्म ब्रह्म ये बोध बाधित है यानी इसका बाद होगा क्यों बाद होगा तो कहते इसलिए कि अहम अर्थस्य समातु अहम ब्रह्म यहां पर अहम शब्द का अर्थ पूर्व समझ रहे हैं प्रमाता और वो जो प्रमाता है उसमें ब्रह्मत्व असंभव है प्रमाता का ब्रह्म के साथ एकत्व असंभव होने से अहम ब्रह्म ये ज्ञान बाधित है इस प्रकार की शंका पूर्व ने की आशंक्य अब उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वो अभिप्राय बताते हैं कि प्रमात्रित्वस्य अज्ञान विलसी अंतकरण तादात्म्य कृतत्वात् जो प्रमात्रित्व है वह अज्ञान विलसित अंतकरण तादात्म्य कृत है का अर्थ निकले यानी प्रमातृत्व आत्मा में स्वतः नहीं है अहम अर्थ में अहम अर्थ में प्रमात्रित्व अज्ञान विलसित यानी अज्ञान से उत्पन्न हुआ अज्ञान से अभिव्यक्त हुआ अज्ञान का जो कार्य है वो कौन अंतकरण ये अपंचकृत पंच महाभूतों द्वारा अज्ञान का ही कार्य है ना इसलिए अज्ञान विलसित जो अंतकरण अज्ञान से अभिव्यक्त हुआ जो अंतकरण और उसके साथ आविद्यक तादात्म्य जब आत्मा का होता है तो आत्मा प्रमाता प्रतीत होता है आत्मा अहम अर्थ अहम अर्थ में प्रमात्रित्व अंतकरण तादात्म्य कृत है यानी तादात्म्य निमित्तक है इसलिए न बाध न बाध यानि अहम् ब्रह्मास्मि इस बोध का बाध नहीं होगा ये बोध बाधित नहीं होगा इति इस अभिप्राय से द्वितीय श्लोक में पूर्वाचार्य कहते हैं कि अन्वेष्टव्यात्म विज्ञात प्राक प्रमात आत्मनः अन्विष्ट स पापम दोषादि वर्जित तो ये लिखते हैं अन्वेष्ट आत्म विज्ञात तो अन्वेष्ट जो आत्मा है अन्वेष्टभ्य उपनिषदों से ज्ञेय जानने योग्य अनवेष्टव्य का अर्थ है तो उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य जो आत्मवस्तु है उस आत्मवस्तु के विज्ञान यानि अहम् ब्रह्मास्मि ऐसे अनुभव से पहले कारत, विज्ञान विज्ञान है अनुभव अहम् ब्रह्मास्मि त्याकारक अनुभव अनवेष्टव्य आत्मा का अनवेष्टव्य आत्मा है उपनिषदों से जाना जाने योग्य परमात्मा तंतु औपनिषद पुरुष पृछाई इत्यादि में कहा गया पुरुष वो परमात्मा तो वो आत्म आत्मा हुआ परमात्मा और उस परमात्मा के ज्ञान से पहले प्राक आत्मन परमातृत्व आत्मा में अंतकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से प्रमात्रित्व कल्पित है भाषता है और जैसे ही तत्वमशादी उपनिषद वाक्यों से परमात्मा का ज्ञान होता है यानी मैं के रूप में ज्ञान होता है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा तो कहते हैं अन्विष्ट प्रमाता एव पाप दोषादि वर्जित और जैसे ही आत्मज्ञान होता है अहम ब्रह्माष्टमी स्वरूप में तो जो अभी तक प्रमाता के रूप में भास रहा था वह प्रमाता ही यानी आत्मा ही अज्ञान अवस्था में प्रमाता के रूप में भास रहा था उसमें से परमातत्व बाधित होकर के पापमदोषादि वर्जित पापम दोषादि का मतलब पापादि जो दोष हैं उपाधि निमित्तक उन दोषों से रहित परमात्मा ये प्र, प्रमाता ही परमा, परमात्मा है जब अंतकरण के साथ अविद्यक तादात्म्य संसर्ग बाधित होता है ज्ञान से छूट जाता है तो पर, आ, प्रमाता ही परमात्मा है। ब्रह्म वेद ब्रह्म के अनुसार तो ये कहा कि प्रमातव पाप्म दोषादि वर्जित थोड़ी टीका है टीका को देखिए यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोक सो अन्वेष्टव्य श्रुते ज्ञातव्य परमात्म विज्ञानात् प्राक एव अज्ञानात् तो आत्मनः प्रमात्रित्वम् चेतन आत्मा में परमातृत्व आरोपित है अज्ञान से और कब तक परमात्मा का बोध होने से पहले तक जब तक अज्ञान है तब तक परमात्मा का बोध होते ही अज्ञान निवृत्त होगा तो फिर परमातृत्व भी अज्ञान निमितक होने के कारण अज्ञान के चले जाने से बाधित हो जाएगा चला जाए तो ये कहते हैं कि यह, यह यह आत्मा अपद पाप्मा मृत्यु विशोक सो इति श्रुते ज्ञातव्य परमात्म विज्ञात प्राक अज्ञात सिद्धा तो आत्मन प्रमातत्व और प्रमाता एवं ज्ञातस्ैसे तो ही प्र ज्ञात हो जाता है तो फिर राग द्वेष अद्वेष मरणादि विवर्जिता परमात्मा सैत ये प्रमाता ही परमात्मा है कब ज्ञात होगा तो विद्या अवस्था में प्रमात, आत्मा परमात्मा ही है और अविद्या अवस्था में परमात्मा प्रमाता है ये कहा गया आगे हैं देहात्म यद्वत इत्यादि जो तीसरा श्लोक है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रमातृत्व कल्पितत्वे तदाश्रिता प्रमाणा प्रामाण्यम कथम इत आह देह इति कहते हैं यदि आपके सिद्धांतानुसार प्रमाता को कल्पित मानोगे आत्मा में मन के साथ अविद्यक आदात्म्य होने से प्रमातृत्व कल्पित हैं ऐसा वेदांत सिद्धांत यदि हैं तो फिर ये जो प्रमाता के आश्रित प्रमाण है उनमें प्रामाण्य की सिद्धि कैसे होगी प्रामाण्यम कथम आ, का मतलब प्रामाण्य कैसे उत्पन्न होगा वो प्रमाण नहीं हो पाएंगे फिर प्रत्यक्ष आदि उनको अप्रमाण मान्य की आपत्ति आएगी इस प्रकार की शंका होने पर उत्तर दिया जा रहा है देहात्म प्रत्ययो इत्यादि से तो भाष्य में है दहात्म यदवत प्रमाण लौकित्म ये यथा तो जैसे देह में आत्मबुद्धि देहात्म देह में आत्मा भीमान। ये सत्य है कि कल्पित है कल्पित है तो देहात्म प्रत्यय यानी देह में आत्मा आत्माभिमान कल्पित होता हुआ भी भ्रमरूप होता हुआ भी मिथ्या होता हुआ भी ब्राह्मणों यजेत और आ, राजा राजस्वेन यजेत इत्यादि जो वाक्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के लिए उनके अपने अपने कर्मों का विधान करने वाले विधि निषेध अश्वमेध याग क्षत्रिय ही कर सकता है ब्राह्मण वैश्य नहीं तो इत्यादि ये सब जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्थूल शरीर का धर्म है ये वर्ण ब्राह्मणवादि यह आत्मा का स्थूल शरीर का धर्म है और उस उसूल शरीर में तादात्म्य अभिमान जिसका है आत्मा का उसे उद्देश्य करके कहा जा रहा है कि क्षत्रिय का ये कर्तव्य है तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य है तो वैश्य का ये कर्तव्य है ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम सुद्रान्च परंतप कर्माणी प्रभिभक्ता गीता में भी कहा गया है न तो ये देहात्म प्रत्यय को लेकर के ही वो देहात्म प्रत्यय तो मिथ्या है तो भी उस मिथ्या देहात्माभिमान जिनके अंदर हैं उन्हीं के लिए कर्मकांडात्मक वेद जैसे विधान कर रहा है विधि निषेधात्मक व्यवहार हो रहा है वो मिथ्या होता भी उसे प्रमाण मान करके कर रहे है वो विधि निषेध रूप वेद वाक्य में प्राम्य आता है तो वो जैसे देहात्म प्रत्यय मीमांसक मिथ्या होता हुआ भी मान लेते हैं विधि निषेध में कारण प्रमाण और उसी को लेकर के तक प्रामाण्य विधि निषेध में मानते हैं जैसे ऐसे सिद्धांती कहते हैं प्रमात्रित्व मिथ्या होने पर भी तदाश्रित प्रत्यक्षारी प्रमाणों में प्रामाण्य जब तक ब्रह्मात्म बोध नहीं होता तब तक रहेगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य अविद्या अवस्था में उस समय अभी प्रमातृत्व अबाधित है और उसे मान करके प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य भी उपन्न होगा हर जैसे ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होगा तो फिर प्रमात का निमित्त अंतकरण में तादात्म्य अभिमान अपने कारणभूत अज्ञान के साथ निवृत्त होगा तो फिर प्रमातित्व भी नहीं रहेगा तो व्यवहार भी नहीं होगा ज्ञान के पहले तक प्रमात को निमित्त मान करके प्रत्यक्षादी प्रमाणों में प्रामाण्य की सिद्धि होगी ये यहाँ पर कहा गया देहात्म प्रत्यय यदव प्रमाणत्व कल्पित लौकिकम तद्वद ये प्रमाण्वात्मनिश्चया टीकाकार इस इस्लोक का अर्थ करते हैं यद्वत का अर्थ करते हैं यथा प्रत्ययः कल्पितो यानी भ्रमोपी देहात्म प्रत्यय भ्रम है तो भी व्यवहार अंगतया मानत्वेन मन उच्य से वैदिक कर्मकांडी का, कर्म उनके मीमांसकों के द्वारा व्यवहार का साधन मान करके व्यवहार है विधि निषेध रूप व्यवहार और उसका अंग यानी साधन मान करके किसको देहात्म प्रत्यय को वो प्रमाणत्व न उच्चे मिथ्या होता हुआ भी उसे प्रमाण माना जाता है यह तो दृष्टांत हुआ ऐसे कहते हैं तदवत तद्वत का अर्थ निकलेगा तथा लौकिकम यानी लौकिक जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है तो लौकिकम अध्यक्षादिकम अध्यक्ष कम प्रत्यक्षाधिकम अध्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष और आदि शब्द से अनुमान आदि को लेना तो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणों में आत्मबोध बोधावधि व्यवहार का ले बाधाभा तो आत्मज्ञान से पहले तक व्यवहार अवस्था में आ, बाध न होने के कारण किनका प्रत्यक्षादि प्रमाणों का? प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य का व्यवहार अवस्था में बाध न होने से क्या होगा कि व्यावहारिक प्राण्यम इश्यता तो व्यावहारिक प्रामाण्य रहेगा और वेदाता कालत्र बोधित्वात तत्वावेदक इति तू शब्दार्थ तू आ आत्मनिश्चयात ऐसा है ना पदच्छेद मूल भाष्य में जो अंतिम श्लोक है उसमें अंतिम पाद तो है। इसमें तू तू आ आत्मनिश्चयात ऐसा पदच्छेद करना और तू का अर्थ क्या निकलेगा लक्षण्य लौकिक शब्द से ग्राह्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों की अपेक्षा वेदांत में वेदांत प्रमाण में वैलक्षण्य है विलक्षणता है क्या विलक्षणता है तो लौकिक प्रमाण में तो व्यावहारिक प्रामाण्य है और वेदांतों में तत्वावेदक प्रामाण्य है क्यों तो कहते हैं इसलिए कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण है इनके विषय जो पृथ्वी आदि है रूप रूपादि तथा रूपादि गुणवान द्रव्यादि वे परमार्थ नहीं है व्यावहारिक सत्ता वाले हैं तो व्यावहारिक सत्ता वाले विषय विशे, विषयक प्रमाण में व्यावहारिक प्रामाण्य और पारमार्थिक सत्ता वाला है ब्रह्म और ब्रह्म विषयक प्रमाण है वेदांत इसलिए वेदान्तों को कहा जाएगा तत्वावेदक प्रमाण वेदान्तों में तत्वावेदक तत्व तो है और प्रत्यक्षादि प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य है व्यावहारिक सत्ता वाले वस्तु का ज्ञापकत्व तो होने से एक कहते हैं कि कालत्रे कालत्र बो, बोधित्वात तो वेदांत जो है कालत्र जो ब्रह्म है उनके बोधक होने से बोधि यानी बोधक तो कालत्रय अबाध्य ब्रह्म का बोधन करना शील वेदांतों का होने के कारण तत्वादक वेदकम प्रामाण्यम तो वेदांतों में तत्वावेदक प्रामान्य है तू शब्दार्थ ये तू शब्द का अर्थ है आगे कहते हैं आ आत्मनिश्चयात इसका अर्थ कर रहे हैं आ आत्मनिश्चयात इति आंग मर्यादायाम आ आत्मनिश्चयात यहां पर जो आंग उपसर्ग है उसके अनेक अर्थों में से यहां मर्यादा रूप अर्थ है मर्यादा अर्थ में है आत्मज्ञान से पहले तक यह अर्थ निकलेगा ये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में व्यावहारिक प्रामाण्य है तो कहते हैं फिर वेदांत प्रमाण में भी प्रामाण्य कैसे रहेगा और दूसरी बात प्रमात्रित्व का बाध होने पर भी कल्पित होने पर भी वेदांत में प्रामाण्य कैसे होगा तो उसके विषय में कहते हैं प्रमातत्व से कल्पित्व विषय अबाधात प्रामाण्यम इतिभाव तो जो उपनिषदों का विषय है ब्रह्म उसका प्रमाता का बाध होने पर भी बाध नहीं होता है इसलिए वेदांत में प्रामाण्य बना ही रहेगा प्रमाता के बाधित होने पर भी जो वेदांत का विषय है ब्रह्मात्म एकत्व वो अबाधित है तो विषय प्रमाण किसको कहा जाता है तो अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान जनकत्व प्रामाण्यम ये प्रमाण कहलाता है जनक अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञान का जो जनक है तो ब्रह्म अनधिगत है यानी प्रत्यक्षादि प्रमाण उनसे अज्ञात है और अबाधित भी है और उसका जनक प्रमाण है तत्वमशादी वेदांत उस ज्ञान का जनक ब्रह्म ज्ञान का जनक इसलिए उसे माना जाएगा प्रमाण भले ही प्रमात्रित्व का बाध हुआ लेकिन विषय का बाध न होने से वेदांतों का प्रामाण्य बना ही रहेगा तो प्रमात कल्पित्व भी विषय अबाधात् प्रामाण्यम इतिभा इस प्रकार ये जो तीन श्लोक पूर्वाचार्यों के भगवान भाष्यकार ने बताए थे उनका टीका में व्याख्यान हुआ अब टीकाकार चौथे सूत्र के द्वितीय वर्ण की भाष्य में व्याख्या पूरी हुई भाष्य भी पूरा हुआ और भाष्य की व्याख्या भी पूरी हुई ना अब ये द्वितीय वर्ण के द्वारा जो अर्थ बताया गया है विस्तार से उसे एक श्लोक में उपसंहार में संग्रहित करते हैं टीकाकार तो टीका का ये अंत में मंगलाचरण भी समझ लो वस्तु निर्देशात्मक और इस द्वितीय वर्णक के सिद्धांत का संग्रह श्लोक भी मान लो तो राम नामनी परे धामनी, समन रे धाम कृष्णना सामात्पर्य बाधे न साधि शुद्धबुद्ध तो हैं राम नामनी परे धामनी। तो धाम शब्द का तेज धाम यानी तेज तेज यानी यहां ज्ञान प्रकाश और उसका विशेषण है परे परे धामनी का अर्थ हुआ पर तेज में तो तेज में परत तो है चेतनत्व निर्विकार चेतन यह परे धाम शब्द का अर्थ होगा तो उस निर्विकार चेतन रूप परम धाम है उस धाम का नाम क्या है तो कहते राम नामनी यानी राम रामो नाम याम न राम नाम तो जिस धाम का यानी तेज का राम ये नाम है राम है रमन्ते योगिनो यश्मिन स राम इस व्युत्पत्ति के अनुसार योगी यानि ज्ञानी लोग जिसमें रमन करते हैं वो है राम तो योगी लोगों का रमन ज्ञानियों का रमन किसमें होता है उनको कहा जाता है आत्मरति गीता में आत्मरति आत्मक्रीड़ा तो आत्मा में रमन होता है इसलिए रा, राम राम यह नाम किसका है आत्मा का और आत्मा है धाम धाम यानी तेज और तेज है चेतन तेज भौतिक तेज नहीं तो राम है नाम जिस धाम का उसे कहा गया राम नाम सप्तमी का एक वचन है राम नामनी धाम के दो विशेषण है यहां पर एक राम नामनी और परे तो राम नाम वाला जो पर धाम है नामन शब्द है हा वो लोप होता है अलोप एक सूत्र है ना हाँ। उससे आकार का लोप होता है तो आक, आ, राम नामनी परे धामनी विकल्प से होता है गी परे रहते तो नामनी भी बनता है नामनी भी बनता है ऐसे धामन में भी हो गया आनंद के आकार का लोप होता है तो राम नाम वाला जो परम धाम है उसमें कृष्ण आमनाय समन्वय <coughs> आमनाय कहते हैं वेद को कृष्ण यानी संपूर्ण तो संपूर्ण वेद का समन्वय अरे यहां संपूर्ण वेद से लेना संपूर्ण ज्ञान कांडात्मक वेद संपूर्ण कृष्णामना का अर्थ निकलेगा समस्त वेदांत तो, उपनिषद समस्त उपनिषद कृष्णामना है और उनका समन्वयी राम नाम वाले परम धाम में तत्व इस सूत्र के द्वारा बताया गया बताया ना और यहाँ द्वितीय वर्णक के सिद्धांत में भी यही बताया गया कि समस्त उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में होने से ये परम धाम है ब्रह्म और वही उसी का राम ये भी नाम है ब्रह्म का ही कैसे समन्वय दिखाया समन्वय साधित अने सिद्ध किया साधित का अर्थ है सिद्ध किया राम नामनी परे धामी कृष्ण नामनाय समन्वय साधि तो कैसे सिद्ध किया तो कहते हैं कार्यतात्पर्य बाधे है न ये बताया गया कि उपनिषदों का तात्पर्य कार्य में अने अनुष्ठे वस्तु में नहीं है तो कार्य में तात्पर्य को का बाध करके बात दिखा करके संपूर्ण उपनिषदों का तात्पर्य बताया गया ब्रह्म में किस लिए बताया गया क्यों सिद्ध किया समन्वय ब्रह्म में कार्य में तात्पर्य बाधित करके तो कहते इसलिए कि शुद्ध बुद्ध शुद्ध बुद्धि कहा जाता है शुद्ध है बुद्धि जिस जिज्ञासु की हाँ गौरी समास है शुद्ध धी सुधी शुद्ध बुद्धि बुद्ध का अर्थ है सुधी तो सुधी के लिए क्या मतलब मल विक्षेप रहित और रागादि रहित बुद्धि जिसकी है साधन चतुष्टय संपन्न जो है उसे मोक्ष के साधनभूत मोक्ष का साधनभूत ब्रह्म ज्ञान हो जाए इसलिए संपूर्ण ज्ञान कांड का समन्वय परब्रह्म में बताया हाँ, हाँ सुधीर भोक्ता है गीता में आया है गीता का महत्व बताते समय व्यास जी ने बताया पुराण का श्लोक है पद्म पुराण का सर्वोपनिषदो गाओ दोगा गोपाल नंदन पार्थो वस् सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम तो ऐसे यहां पर बताया जा रहा है कि शुद्ध बुद्धये तो शुद्ध बुद्धि है जिनकी उन्हें तत्वज्ञान हो जाए मोक्ष का साधन भूत इसलिए समस्त ज्ञान कांड का तात्पर्य बताया गया राम नामक परधाम शब्दित ब्रह्म में सिद्ध वस्तु ब्रह्म में समाप्ता चतूत्री समाप्ता इस प्रकार ये समन्वय अधिकरण का विचार संपन्न होता है ओम पूर्णमद पूर्ण मिद पूर्णा